छोदसोतर शततम सुक्तम भासार्थ हे इंद्र तू महान सामर्थ्य के लिए हमने अर्पण किया हुआ सोम का सेवन कर हे बलवानों में श्रेष्ठ तू वृत्र के संहार के लिए सोम पान कर तू हमारे द्वारा प्रार्थित होकर धन एवं अन्न प्रदान करने के लिए सोम पान कर मीठे सोम का सेवन कर और तृप्त होकर हमारी कामनाएं पूर्ण कर भाषार्थ हे इंद्र स्तुति युक्त हवि रूप श्रेष्ठ रीति से प्रस्तुत अविशुद्ध इस सोम के उत्तम भाग का तू सेवन कर कल्याण करने वाला तू मन से आनंदित हो धन ऐश्वर्य से युक्त सौभाग्य के लिए तेरे पास आए हमको प्रसन्न कर भाषार्थ हे धनवान इंद्र तुझे दिव्य सोम आनंदित करे जो पृथ्वी पर किए जाने वाले यज्ञों में से निचोड़ा जाता है वह तुझे प्रसन्न करे जिससे तू श्रेष्ठ धन प्राप्त करता है वह भी तुझे आनंदित करे तथा जिससे तू शत्रुओं का नाश करता है वही तुझे आनंद प्रसन्न करे भाषार्थ दोनों लोकों में व्याप्त सर्वगामी एवं कामनाओं का वरषक इंद्र चारो तरफ सिंचित सोम रूप आहारी द्रव्य के प्रति दोनों अश्वों से आये शत्र नाशक तूं हमारे यग्य में ब्रिशब चर्म के ऊपर धाला हुआ एवन पात्र में परिपून रखा हुआ मीठे सोम का सेवन करके ब्रिशबों की भात शत्रूं का उप्छेद कर भ हे इंद्र तु बहुत चमकने वाले तीखे शस्त्रों को प्रकाशित करता हुआ, राक्षसों के द्र्ण शरीरों को नीचे गिरा, उग्र रूप पराक्रम युद्ध तुझको मैं पराजय कारी बल वर्धक हवि सोम देता हूं, संग्राम में शत्रों पर हमला करके उन्हें का भासार्थ हे धनवान इंद्र स्वामी प्रभु तू हमें अन्न दे अभिमानी शत्रुओं पर अपने पराक्रम को तेज को अविचलित धनुष की भांति विशेष रूप से प्रकट कर अर्थात शत्रुओं को नष्ट कर तथा हमें प्राप्त होकर अपने बलों से बढ़ता हुआ शत्रुओं से पराभूत न होकर शरीर को बढ़ा भासार्थ हे धनवान हे स्वामी इस हवि को तेरे लिए अर्पित करते हैं बिना क्रोध के इसे ग्रहण कर हे इंद्र तेरे लिए ही यह सोम निचोड़ा है तेरे लिए ही यह पुरोदाशा दिखा दे पदार्थ पकाया है हे इंद्र तू स्नेह पूर्वक आगे प्रस्तुत किया पुरोदाश को खा और मीठे सोम का सेवन कर भाषार्थ हे इंद्र उत्साह बढ़ाने वाले इंद्र हविर द्रव्यों को अवश्य खा अन्न एवं परिपक्व पदार्थों को भी स्वीकार कर तथा सोम का सेवन कर हम अन्न लेकर तेरे प्रति धन की इच्छा करते हैं यगशील यजमान की सभी इच्छाएं सफल हों भाषार्थ इंद्र एवं अग्नि के लिए मैं सुरचित स्तुति श्रेष्ठ रीति से करता हूं जैसे नदी में नौका भेजी जाती है वैसे ही पवित्र अर्चना करने वाले मंत्रों से मैं उन्हें उत्साहित करता हूं देव पुरोहितों की भांति सेवा करते हैं हमें धनादि दान से प्रसन्न करते हैं जो हमारे लिए धन देने वाले और शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं शप्त दशोत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ देवों ने भूख की जो निर्मित की है वह प्राण नाशिनी ही है अन्न खाने वाले का धन कभी कम नहीं होता तथा दूसरों को दान देने वाले पोषण करने वाले का धन कभी कम नहीं होता और दूसरों को न पालने वाला अदाता को कोई सुखी नहीं कर सकता वह किसी से भी सुख नहीं पाता भासार्थ जो स्वयं अन्न वाला होकर भी दुर्बल को अन्न मांगने वाले भुभूक्षित याचक को निर्धन मनुष्य को एवं सामने प्राप्त अतिथि को देखकर मन को हृदय को स्थिर रखता है निष्ठुर रखता है तथा उसके सामने ही स्वयं भोजन करता है उसे ही कोई सुख दाता नहीं मिल सकता भाषार्थ वही सत्य ही दाता है जो छुधा से जाकुल अन्न की कामना से भिक्षा मांगता है और कृश निर्बल को अन्न देता है यज्ञ के निमित्त उसको पूरा फल मिलता है और वह शत्रुओं पर भी अपना सरक प्राप्त कर लेता है भाषार्थ वह सखा मित्र नहीं है जो साथ रहने वाले एवं सेवा करने वाले मित्र को अन्न नहीं देता है इस प्रकार अदाता कृपण मानव को छोड़कर दूर जाना ही ठीक है वह रहने योग्य घर नहीं होता जो अन्न से तृप्त करता है उसको ही श्रेष्ठ स्वामी की भांति चाहने लगते हैं भाषार्थ संपन्न मानव अवश्य ही प्रार्थना करने वाले को धन देकर उसे आनंदित करे वह बहुत दूर तक के मार्ग को देखे अर्थात उस दाता को पुण्य पथ स्वर्ग लोक प्राप्त होता है नीचे ऊपर घूमने वाले रथ के चक्रों की भांति यह धन भी निश्चय से स्थिर नहीं रहते एक से दूसरे के पास जाया आया करते हैं भाषार्थ कृपण अदाता मानो व्यर्थ ही संपत्ति आदि प्राप्त करता है मैं यह सच कहता हूं उसका वह मरण ही है जो न तो देवों को हव्य अर्पित करता है और न अपने समान पोष मित्र को देता है केवल स्वयं खाता है वह केवल पाप ही प्राप्त करता है भाशार्थ कृषि कार्य करके हल भूमि में गहरा खनता है वही कृषक के लिए अन्न निर्माण करता है वह जो अपने मार्ग से जाकर अपने कार्य से अपने स्वामी के लिए अन्न धन प्राप्त करता है शास्त्र का ज्ञानी ब्राह्मण अज्ञानी मानव से अधिक उत्तम है दाता बंधु मानव ही अदाता से श्रेष्ठ हो जाता है भाषार्थ एक अंश भाग संपत्ति वाला दो अंश भाग संपत्ति के धनी की प्रार्थना करता है तथा 2 अंश भाग वाला 3 अंश भाग वाले धनी के पास अनंतर जाता है 4 अंश भाग प्राप्ति वाला उससे अधिक वाले के पास जाता है इस प्रकार श्रेणी बढ़ी हुई है कम संपत्ति वाला अधिक धनवान की आशा करता है अत्यंत श्रीमान मानव भी निर्धन होता है इसलिए स्वयं धनवान हूं ऐसा न मानकर अतिथि को दान करना कुचित है भाषार्थ हमारे दोनों हाथ एक समान रूप वाले हैं तो भी एक समान कार्य करने की शक्ति नहीं धारण करते एक जैसी दो माताएं गाय होने पर भी एक समान दुग्ध नहीं देती दो जुड़वा भाई होने पर भी उनका बल एक जैसा नहीं होता एक वंश कुल की संतान होकर भी दोनों एक समान दाता नहीं होते अष्टादशोत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे देद्यमान पवित्र व्रत वाले अग्नि तू यजमान के सामने अपने अग्निकुंड में प्रकाशित प्रजलित होकर अंधकार रूपी शत्रु को नष्ट कर भाशार्थ हे अग्नि श्रेष्ठ रीति से आहुति पाकर अरणियों में से बाहर आ ग्रतानि हव्यों से आनंदित होवो श्रुक नामक यज्ञ पात्र तेरे लिए तेरे समीप लाए हैं भाशार्थ अत्यंत आदर से बुलाया गया तथा स्तुति मंत्रों से श्रवण करने योग्य वह अग्नि अत्यंत दप्त से प्रकाशित होता है सभी देवों के पहले उसे श्रुक से ग्रताज से आहुति दी जाती है भासार्थ जब यह अग्नि भृतादि हविर द्रव्यों से संचित होता है तब वह घी से प्रयुक्त हो स्तुति एवं हवि से आहूत होकर दीप्तिमान और विपुल प्रकाश से युक्त हुआ भासार्थ हे हव्यों के वाहन अग्नि तू स्तवित होकर देवों के लिए हव्यों से अधिक प्रकाशित प्रद्युत होता है उस तुझ को यज्ञकर्ता यजमान बुलाते हैं याचना करते हैं भासार्थ हे ऋतजों अविनाशी अमर अग्नि की हवि से सेवा उपासना करो वह दुद्धर्ष एवं गृह का स्वामी है भासार्थ हे अग्नि तू अजिंक्य तेज से राक्षसों को दग्ध कर तू यज्ञ का रक्षक होकर दीप्तिमान हो वो भासार्थ हे अग्नि वह तू स्वभाव सिद्ध तेज से जला दे तथा तू प्रशस्त निवास स्थानों पर रहकर प्रदीप्त होकर रह, हो रह। भाषार्थ हे अग्नि बहुत और विशाल बृहों वाले उपासक हव्यों के वाहक मानवों में अत्यंत पूज्य उस तुझे किस स्तुतियों से प्रदीप्त करते हैं ए कोण विंशत के उत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ इस प्रकार से मेरा मन विचार करता है कामना करता है कि मैं गौ अथवा अश्व का दान करूं क्योंकि कई बार मैंने सोम का सेवन किया है भाषार्थ जैसे बहुत वेगवान वायु वृक्षों को कंपाता तथा ऊपर उठाता है वैसे ही ग्रहण किए गए सोम रस कंपाते हुए मुझे उछालता है मैंने अनेक बार सोम रस का पान किया है भाषार्थ जिस प्रकार शीघ्रगामी अश्व रथ को ऊपर उठाकर ले जाते हैं उसी प्रकार पिए हुए सोम रस मुझे ऊपर उठाकर खींचते हैं मैंने बहुत सोम का सेवन किया है भाषार्थ जिस प्रकार गाय हम्बा शब्द करती हुई प्रिय बछड़े की ओर दौड़ती है उसी प्रकार स्तोताओं की स्तुति मेरी ओर आती है मैंने बहुत सोम को ग्रहण किया है भाषार्थ जिस प्रकार शिल्पी रथ के ऊपर के भाग को सारथी स्थान को बनाता है उसी प्रकार मैं भी मनह पूर्वक स्रद्धा से इस तोत्रों को सुनता हूं मैंने बहुत बार सोम का सेवन किया है। भाशार्थ इस प्रकार पंच जन्द, पंच वरणात्मक जगत मेरी द्रिस्ट से छण भर भी ओजल नहीं हो सकते क्योंकि मैंने बहुत सोम का पान किया है।